स्मृतिपुराल करुणाल नमा भगवत् शंकर लोकशंक शंकर शंकरचार्यव बादरायण सूत्र भाष्य पुनः पुनः ईश्वर गुरु सूत्र त्र अध्याय में द्वितीय पाद पूरा हो गया था द्वितीय पाद में सामान्य रूप से उत्क्रांति गति आदि का विचार किया था उसमें भी उत्क्रांति के विषय में अलग अलग प्रकार से जो क्रांति है उसका विश्लेषण किया अब यह तृतीय पात्र में गति संबंधी निरूपण का विस्तार व्याख्यान होगा तो सगुण विद्या उपासक है उन्हीं की गति होती है तो उत्तरायण मार्ग का निरूपण शास्त्रों में उपनिषदों में एक से अधिक उपनिषदों में प्राप्त होता है उनमें जो वर्णन मिलता है वर्णन में कुछ भेद भी है क्रम में कुछ आगे पीछे है कहीं सामान्य रूप से क्रम का निर्देश है और कहीं विशेष रूप से निर्देश है और गदि मार्ग में आने वाले पड़ावों के विषय में भी कहीं कुछ कम है कहीं ज्यादा है ऐसे में एक किसका कहां कैसा निश्चय करना चाहिए और सिद्धांत के अनुसार एक निर्धारित गति मार्ग उत्तरायण मार्ग का स्वरूप क्या होगा और ये उत्तरायण मार्ग में जो कुछ पड़ाव आदि सुनाई पड़े इनका वेदांत का तात्पर्य क्या है वही लोक लोकांतर की संज्ञा भी दी गई है तो उनका अर्थ क्या है इन सभी बातों पर प्रामाणिक रूप से यहां विचार करें। इस पाद में दो मुख्य ऐसा अधिकरण है एक तो चतुर्था अधिकरण के रूप में आदिवाहिक अधिकरण आएगा जो वेदांत का विशेष निश्चय है ये गति के विषय में और उसके बाद पांचवा अधिकरण कार्याख्यान अधिकरण आएगा तो उसमें जो प्राप्त लोग है उसका स्वरूप का विचार करें उसमें विशेष करके ब्रह्मा ब्रह्मलोक आदि के संबंध में बहुत सुनाई देता है उपनिषदों में सारे शास्त्र में प्रसिद्ध है ब्रह्मलोक के विषय में तो ये ब्रह्मलोक क्या है इसको कैसे प्राप्त करते हैं जिसका विस्तार से विचार होगा लंबा अधिकरण है इस पाद में वही कार्य कार्याख्यान अधिकरण और उसी को निमित्त बनाकर के भाष्यकार ब्रह्मसूत्र के अंतिम भाग में यहां पूरा वेदांत का एक संक्षिप्त रूप दे और जैसा जीवन मुक्ति है कार्य ब्रह्म को प्राप्त करना है कर्म मुक्ति है ज्ञान है उसकी स्थिति है कर्म है, है और प्रारब्ध है इन सब विषयों पर पूरा विस्तार से कुछ बातें बताएंगे जो बहुत ही विशेष होगा तो वही एक अधिकरण इसमें लंबा अधिकरण है बाकी सब छोटे छोटे अधिकरण क्रम का निश्चय करना है कि कैसे यहां से गति प्राप्त करता है तो उत्क्रांति के बाद उत्तर मार्ग क्रमनिरूपण सवर्ण विद्यान के लिए उसका विचार यहां इस पाद में विषय रहेगा के तृदीय पाद का पहले अधिकरण है अर्चिरादि अधिकरण अर्चिरादि मार्ग के विषय में निश्चय करने का अधिकरण है पहले टीका देखिए अपर विद्या देवयानम पंथान अवतारयित तदंगभूत उत्क्रांति चिंतितता अपर विद्या के अधिकार में अपर विद्या के फल के रूप में देवयान मार्ग के विषय में अवतरण देता हुआ देवयान मार्ग क्या है इसको समझाता हुआ तद अंगभूत उत्क्रांति को का उत्क्रांति के बिना गमन संभव नहीं है इसलिए देवयान मार्ग का विचार करते समय शरीर से उत्क्रांति के विषय में पिछले पाद में विचार किया अब क्रम से संप्रदी अंगिनम पंथानम वक्तम पाद मारे अब जो अंगी है जिस क्या अंग उत्क्रांति था अब उत्क्रमण करने के बाद में वो गमन करेगा तो गमन करते समय किसके साथ मिलकर के ग्रमन करेगा और क्या क्या रास्ते में मार्ग कैसा होगा उसका विचार अभी पंथा का विचार यहां करना तत्र त्र पूर्व अधिकरण प्रायण काल अनियम विद्याफल से च आवश्यकवात आवश्य प्रदीक्षण से चयुक्ते पूर्व अधिकरण में क्या निश्चय किया था जो अनंतर अधिकरण गत अधिकरण है उसमें प्रायण काल मृत्यु काल कभी भी हो कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होगा कर्म का फल अवश्यम भावी है यह निश्चय किया था इसलिए अन्य अन्य काल में मृत्यु को प्राप्त होने पर स्वनिश्चित काल के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है प्रतीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं उसका फल ऐसे ही प्राप्त होगा और दक्षिणायन भी मृदस विदुषो विद्याफल प्राप्ति अस्तित्युक्त दक्षिणायन में मृत्यु प्राप्त होने पर भी उसी प्रसंग में कहा था उसको उत्तरायण का फल प्राप्त होना है तो होगा तद विपरीत उत्तरायण में मृत्यु होने पर भी दक्षिणायन प्राप्ति का फल भी मिलेगा ये सब विचार किया था विष्णु विद्यादि का जो है उदाहरण भी दिया था अब जो है प्रायण कालव प्रयदो गतिर अनिय परिग्रह अब इसी प्रकार प्रायण काल में जैसे गति नियत नहीं है प्रायण काल काल के समान प्रायण काल का कहीं भी निश्चय नहीं इसी प्रकार गति में भी अनियतता होगी गति अनियता नियत नहीं है मतलब निश्चित नहीं है वो जैसा भी गति कर सकता है कि किस किस से होकर के गति करेगा ये कोई निश्चय नहीं अब वहां नाढ़ी संबंध में यह कहा था कि यदि उपासक होता है जो अबरब ब्रह्म का उपासक है उपासकों में मुख्य उपासक जो है ब्रह्म का उपासक है हिरण्य गर्भ का उपासक है उसका तो नाड़ी संबंध से सुषमना नाड़ी से ही गति होगी अन्य स्थानों से नहीं होता है ऐसा कहा जो मूर्धा से उसका प्राण निकलेगा और अन्य के लिए यथाकर्म तत्वस्थान से निकलने की बात कही थी और जो इस प्रकार के दक्षिणायन और उत्तरायण दोनों मार्ग के योग्य नहीं है उनके लिए शास्त्रों में तृतीय पंथा भी कही गई है तो उनका कुछ अलग प्रकार से वहां प्राप्त हो जाएगा और ब्रह्म के लिए कोई गति नहीं है उत्क्रांति भी नहीं है गति भी नहीं है तो जहां है वो वहीं ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म को ही प्राप्त करता है ये सब निश्चय किया था अब यहां जो गदी के विषय में विचार करते समय इसमें जो मुख्य उपासक है अपर ब्रह्म का उपासक और सामान्य विद्या उपासक सामान्य अन्य अन्य लोगों में देव लोगों में प्राप्त होने वाले उपासक भी है और कर्मी भी है जो दक्षिणायन से ही गमन करेगा तो इन सब के बारे में यहां विचार करेंगे गदि के संबंध शारीरिक न्याय संग्रह देखिए प्रति प्रकरण विद्याभेदात गति भेदा नाम अभी विद्यागुण चिंतव्य प्रत्येक प्रकरण में विद्या भिन्न होती है प्रति प्रकरण विद्याभेदात गति भेदा नाम अभी विद्यागुण चिंतव्य तो यदि विद्या भिन्न होती है प्रति प्रकरण तो उसमें से प्राप्त होने वाली ग्य भी भिन्न होगी एक ही गदी है ऐसा नहीं कह सकते गदी भी भिन्न होगी क्योंकि विद्या भिन्न है तो विद्या के गुण का अनुरूप गुणानुरूप गदी चिंतन करने चाहिए गदी में भी भेद होगा वो तो सब एक समान जाता है ऐसा तो नहीं तो मार्ग में जो जो पड़ाव आता है वहां भी अलग अलग स्थान में होता हुआ जाएगा ऐसा होना चाहिए और जिन उपनिषदों में यह चर्चा आई है विशेष करके यहां तीन उपनिषद की चर्चा लेंगे वृदारण्य के छांदोग्य और कौशिक की उपनिषद तो इन तीनों में कुछ भेद दिखता है अलग अलग विद्या के प्रसंग में भी भेद है इसीलिए इनके विषय में चिंतन करना चाहिए यह स्थिति आने पर गुणिभेदात गुण भोधक यदि भेदे प्राप्ति तो क्या निश्चय होगा पूर्व पक्ष के अभिप्राय में कि गुणी का भेद होने से गुणी यहां विद्या इससे गुण का भी भेद हो जाएगा गुणभूत जो गति है गमन है उसमें भी भेद हो जाए क्योंकि विद्या के अनुरूप गति होनी है अब जो गति के लिए योगी नहीं है उसके लिए जैसा गति प्राप्त नहीं होती है वैसे अलग अलग विद्याओं में अलग अलग योग्यता अलग अलग गुण है गुणोपसंहार है ऐसे में गुणी भेद से, गुण भेद से गुणभेद अर्थात यदि भेद भी होगा यह पूर्व पक्ष एक तरफ यह पूर्व पक्ष यह अभिप्राय देता है अब सिद्धांत यहां क्या कहेंगे न्याय संग्रह में कहा कि अर्चिरादि मार्ग विशेषणा आदित्यवायु आदि यदि गति भेदेश प्रत्यभिज्ञा ये जो यदि का विचार हम उत्तरायण के बारे में विशेष विचार कर रहे हैं तत् प्रसंग में दक्षिणायण का विचार होगा आगे ये अर्चना मार्ग में जितने विशेषण दिए हैं ये स्थानों का नाम आया है जहां जहां से होकर के ये गुजरता है जीवात्मा यहां से गति करने वाले जो प्रयात जीवात्मा है ये गुजरता है तो उसका स्थान का जो वर्णन आता है वो आदित्य वायु आदि स्थान आता है आदित्य वायु चंद्रमा विद्युत आदि आएगा ये जो गति भेद है ये भेद होने पर भी इनमें प्रत्यभिज्ञानत ये आदित्य आदि को भिन्न भिन्न नहीं माना जा सकता जो वृदारण्य में आदित्य का कथन है कौशितगी में कथन है छांदोगी में कथन है ये अलग अलग आदित्य है अलग अलग चंद्रमा है यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है इनकी प्रत्यभिज्ञा होती है प्रत्यभिज्ञा मैंने परस्पर संबंध का पहचान होता है ये वही आदित्य है जिसके बारे में कहा जा रहा है। ये एक हेतु है इसीलिए और गंतव्य अभेदाच और ये यात्री को जहां पहुंचना है वो जो गंतव्य स्थान है वो भी अभिन्न दिखता तो वहां आदित्य आदि नाम में अभिन्नता है उसी प्रकार गंतव्य प्राप्तव्य स्थान में भी अभिन्नता अब यह अभिन्नता को अन्यथा नहीं माना जा सकता इसीलिए अर्च ध्रूमादि मार्गद्वय व्यतिरेकेण तृतीयत्व लिंगाच और मार्गों की चर्चा करते समय बहुत मार्ग है ऐसा नहीं कहा कि जैसा जैसा उपासना करेंगे वैसे वैसे मार्ग पकड़ेंगे अपने अपने रास्ते ऐसा नहीं है यहां तो कुल तीन ही मार्ग दिखाई पड़ते हैं तो सभी को ये तीनों में से कोई एक मार्ग को चुनना होगा योग्यता अनुसार तो अर्चिरा मार्ग है जिसको उत्तरायण मार्ग कहा जाता है और धूमादि मार्ग है जिसको दक्षिणायन मार्ग कहा जाता है और तृतीय पंथा जिसको तृदीय स्थान बोलते हैं वो यही जन्म लेकर के यहीं मरने का स्थान है कहीं कही गई ऐसे तीन ही बताते हैं इसीलिए थोड़ा सा भेद लेकर के या स्थान का नाम में कोई अंदर देकर के आप अलग अलग मार्ग है ये नहीं कहते यही कहेंगे तो फिर अनगिनत मार्ग हो जाएगी ऐसा तो नहीं है तृतीय तो पंथा व तृतीय का जो तीसरा नाम दे दिया तीसरा नाम माना अन्य दो है और तीसरा है ये तृतीय का जो पूर्णीय प्रत्यय लगा हुआ तृतीय मैंने तीसरा तो तीसरा है वो पूर्ण ही प्रत्यय बोलते इसको। तो प्रथम पहला दूसरा द्वितीय दूसरा तो ये प्रत्यय देकर के कुछ निश्चय हो जाता है आ, ऐसे एक दो तीन ऐसा गिनाया नहीं ये तीसरा का है मतलब तृतीय को पूरण करने वाला ये तृतीय स्थान है इसका मतलब बाकी दो है और कोई चतुर्थ रास्ता के बारे में विचार ही नहीं इसीलिए इससे अधिक मार्ग की कल्पना व्यर्थ है और प्रत्यविज्ञा और गंधव्य भेद ये दो हेदु है हमारे पास ये तृतीय पंथा का लिंग भी है ये तीन प्रमाणों से तृतीय स्थान लिंगाच उपासना भेदे उपासना भिन्न होने पर भी यद्यपि ये गदियों का वर्णन अलग अलग उपासनाओं में मिलता उपासना एक ही है ऐसा नहीं अलग अलग उपासना की गति है तो उपासना के भेद के मानते हुए भी रहते हुए भी। उपास्य ब्रह्म ऐक्यवत उपास्य ब्रह्म एक है इसके विषय में भी तृतीय अध्याय तृतीय बाद में विस्तार से अनेक अधिकरणों में निश्चय किया उपास्य ब्रह्म एक होने पर उपासना में किंचित किंचित भेद होने पर भी उस भेद को नहीं मानते हुए अथवा उसका समन्वय करके उपसंहार करके एक माना जाता है तो उपास्य ऐक्य यहां मुख्य है तो उपास्य ऐक्य भी है ब्रह्म ही यहां उपास्य है गुणभूत गति ऐक्य उपबत्ते इसीलिए उपास्य ऐक्य होने पर उपास्य मुख्य हो जाता है उपास्य ध्येय हो जाता है तो उसमें गुण संबंधी जो गति है गति यहां मुख्य है नहीं है ये जो उपासना करता है वो उसी रास्ते पे केवल गुजरने के लिए उसी रास्ते पे जाने के लिए उपासना नहीं करता उसी रास्ते से कहीं गंधव्य को जाना है उसके लिए उपासना करता तो गंधव्य वहां प्रथान होता मार्ग तो गौण ही होता है कहीं भी मार्ग गौण होता है साधन के लिए कोई साधन नहीं करता है साधन करके साध्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से साधन करता है केवल साधन ही साधन ऐसा सोच करके नहीं इसी प्रकार गति तो गंतव्य के उद्देश्य में रहता तो गंतव्य मुख्य होगा गति गौण होगा गति का संबंध गंतव्य से होता है कोई गति करने के लिए कोई साधन नहीं करता केवल गति मतलब मार्ग में जाना ही है ऐसा है ऐसा नहीं होता तो चलने के लिए नहीं चलते हैं चलने के लिए उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चलते हैं इसीलिए यहाँ उपास्य ब्रह्म में ऐक्यता होने पर गुणभूत गति का जो है अलग अलग स्थान से वो गुजरता है अलग अलग स्थान में रहता है ऐसा तो होता है इसीलिए उसका तो उसी की व्यवस्था हम बनाएंगे अभी इसमें तो बहुत विवाद होगा तीन तीन प्रकार की गदियाँ हैं तो अलग अलग नाम दे दिया कोई आगे पीछे कर दिया अब कहा कौन होगा कैसे होगा यह सब है और ये स्थान सब कैसे मिलता है ऐसे सब है इसमें विवाद तो बहुत है तो इसीलिए हम ये विचार करके इसमें इस इस केस को बहुत सीरियसली डिस्कस करेंगे करेंगे करेंगे करके करेंगे। ये ये करके निश्चय निश्चय कि यही ऐसा आपको उसके लिए प्रमाण दिया जाएगा आपको विश्वास आए इस प्रकार के प्रमाण उपस्थित करेंगे उसमें एक ही व गिप था इसीलिए अर्चिरादि गति एक ही है ऐसे 10 पचास अर्चिरादि गति नहीं है जो जो जैसा करे वैसा करे लोग तो मानने के लिए मानते हैं जो जैसा करता है वैसा जाता है जिसको जिसको गदी में जाना जैसा जाएगा ऐसे ऐसे मानते हैं वो लोगों के अज्ञान के विषय में है इस लोग में भू लोग में जब रहते हैं आप शरीर आदि उपाधियों से रहते हैं कार्य करते हैं उसमें तो अनेक भेद दिखाई पड़ता है लेकिन यहां से उतरने के बाद में यहां से ऊपर उठने के बाद तो फिर तो कुछ नहीं है फिर तो भेद तो यही समाप्त होता है आप शरीर त्याग दिया तो शरीर का जो है क्या पहचान अपने व्यक्तिगत पहचान तो नष्ट तो हो गया और उसके बाद तो आप जो है वो दूसरे स्तर पर पहुंच जाते वहां कुछ अलग ही हो जाता यदि वहां जाने वाले को किसी को मिलेंगे तो उनको पूछेंगे आप क्या है कहां से आ रहे हो क्या हो रहा है वो कुछ नहीं बता पाए ऐसा जो भूत हो गया ना प्रेत हो गया उनका जाके बुलाया आप कहां से आ रहे क्या है कुछ नहीं होता है पता नहीं कहता अब वो बताएंगे वो तो आ, सुप्त अवस्था में रहता बेहोश अवस्था में रहता है उसको तो वो कुछ भी उनको जानकारी नहीं रहती है और अगले जन्म होने तक उनका एक प्रकार के उनको सरेशन दिया हुआ है वो सोता रहता अगले जन्म होने तक वो ऐसे ही रहेगा बीच में कुछ होश नहीं आता जब भोग होने के लिए कर्म प्रवृत्त होगा तब वो भोग के लिए होश आएगा उतना अनुभव करेगा और जितना अनुभव करना है उतना अनुभव करेगा उसका आगे पीछे का अनुभव नहीं करेगा अब यहां से जाने वाला स्वर्ग जाने के बाद में पूरा यहाँ याद रखे तो फिर स्वर्ग का क्या प्रयोजन होगा स्वर्ग गया और वहां यहां के बारे में रोटी डाल के बारे में चिंतन कर रहा है यहाँ का भंडारा का चिंतन कर रहा है तो वहां जाके फिर क्या करेंगे तो उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है ना हाँ इसीलिए ऐसा करता नहीं है वो भूल जाता है उसको ऐसा ऐसी व्यवस्था है तभी जाके भोग होगा वहां ना तो आनंद कैसे आएगा वो तो फिर चिंता तो यहीं की रहेगी अरे हमारा तो परिवार में ये सब था वो था ऐसा था वो सब छोड़ दिया अब ये क्या होगा अब यहां आ गया ऐसा करके सोचते हैं तो ऐसा नहीं होता इसीलिए वो सब व्यवस्थित है आपको पता ही नहीं चलेगा पीछे का इसीलिए सारे मिलकर के हम यही निश्चय करेंगे कि अर्चिरादि गदि जो है ना एक है अर्ची से आरंभ होकर के गदि का वर्णन किया ये उत्तरायण गदि अलग अलग नहीं है अनेक उत्तरायण मार्ग नहीं है ये निश्चय करेंगे सूत्र है अर्चिरादि दत्प्रथित्रदि अर्चिरा अर्चिरा अर्चिरा जो भी अपर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए इस लोक को त्याग करके उक्रांति करके जाएगा वो अर्चिरादि से ही जाएगा कोई और नहीं अर्चिरादिना अर्च गति ही एक ही गति है उसकी क्यों तत्प्रतिथे क्योंकि उसी की स्तुति की गई है सर्वत्र विद्वान विद्वानों के द्वारा शास्त्र के द्वारा पुराण इतिहास सभी के द्वारा उसी की स्तुति हुई है अनेक प्रमाण उसके लिए मिलते हैं इसलिए वो एक ही मार्ग है अर्चरादि उसी से जाएंगे भाष्य आश्रिति उपक्रमात् समान उत्क्रांति रित्युक्तम पूर्व अधिकरण में आश्रिति का उपक्रम करके उत्क्रांति समान होता है ऐसा कहा आश्रिति जो गमन मार्ग है उसका उपक्रमण करके उत्क्रांति एक ही प्रकार से होता है मान जब भी उत्क्रांति करेंगे वो शरीर आदि से जो उत्क्रमण है वो एक ही प्रकार से है उसका वहां कर्म के अनुसार बताया था ेश अनधा शूय थे किंतु ये जो श्रृदी है श्रुति मन मार्ग ये स्थिति जो है से करने अर्थ में होता वो सरकता हुआ जाता है तो उसको श्री उसमें स्त्रिया प्रत्यय लगता है तो श्रुति ही माने गति ऐसा होगा मार्ग भी होता है दोनों ही अर्थ में रहेगा किंतु जो समसरण शब्द बनता है जो संसरण शब्द जिस धादु से बनता है उसी धादु से यहां श्रृदि बनाया तो श्रृदिस्तु श्रुत्यंतरेश अनेक श्रुतियों में अनेकधा श्रूय दे अनेक प्रकार सुनाई देता कैसे कैसे आप सारे बोलेंगे अनेक प्रकार क्या क्या नाडी रश्मि संबंधे न एका एक जगह तो नाड़ी रश्मि संबंध के द्वारा कहा गया जिसका विचार किया था अथ एदरव रश्मि भी ऊर्ध रश्मियों के माध्यम से ऊर्धव के ओर आक्रमण करता है गमन करता है एक एक जगह तो यह है छांदोग्य में दूसरी है कि अर्चिरादि का ये का और छांदोग्य में ही अन्यत्र मिलता है तो अर्चिषम अभिसंभवी अर्चिस अर्चिरादि मार्ग के द्वारा गमन मिलता है एक तो रश्मि फिर ऊर्धव आगमत और दूसरे में कहा अर्चिरादि मार्ग से जाता है और फिर तीसरा कहा स एदम देवयानम पंथान आसाध्य अग्निलोकम आगछति कौशिक उपनिषद अन्या वह वो जो जीव है ये देवयान पंथा को मार्ग को प्राप्त कर आसाध्य प्राप्त करके अग्निलोगमा आगछती वो अग्निलोग में जाता है अग्निलोग में पहले जाता है ये कहा कौशिक के उपनिषद यह तीसरी है और चौथी है यदा वही पुरुषो अस्माद लोग प्रैति सवायु मागछली अब वहां अग्नि है नहीं वायु आ गया क्या करेंगे यदा वही जब ये पुरुष इस लोग से प्रत प्रयाण करता है मर करके जाता है तो मर करके जाने को प्रेत बोलते हैं प्रैति बोले वो मर के जाता है सात होता है। तो वो कहां जाएगा सवायु में आग छि का कौशिक उपनिषद करता बोलता है अग्नि अब ये यहां ने बोलता है वायु आगे वायु को प्राप्त करता और ये हो गया चौथी और पांचवी है सूर्य द्वारे नये विरजा प्रयांति अब मुंडक में अधर्व श्रुति में सूर्य मार्ग के द्वारा ये विरचा प्रयांति ये जो विरक्त लोग हैं शुद्ध लोग हैं ये ब्रह्म ब्रह्मवेता है ये अपर ब्रह्मवेता है तो इनके अंदर कड़ंक नहीं है ये शुद्ध है ये शुद्ध जीव उन्हीं मार्ग से सूर्य द्वार मार्ग से जाता है ये तो सूर्य के संबंध में कहा अब भी नहीं अग्नि भी नहीं अर्ची भी नहीं कुछ भी नहीं सीधा सूर्य अब इतना सब हो गया पांच विकल्प पा, अगर अलग अलग आ गया और भी है यहां तो यह पांच में से अभी पांच रास्ता दिखता क्यों पांचों श्रुति है और पांच में भेल दिखता है तत् तब संशय होगा कि परस्परम भिन्ना एकत क्या ये सारे श्रृतियां परस्पर भिन्न हो भिन्न है किंवा एक अनेक विशेषणी अथवा एक ही श्रृति का ये अनेक विशेषण है ऐसा भी हो सकता है अलग अलग विशेषण तो तत्र त्राप्त तावद भिन्ना एकदाधृतय पूर्व पक्ष को पूछते हैं कि आपको क्या लग रहा है पूर्व पक्ष ने अपने वक्तव्य दिया अभिप्राय व्यक्त किया कि बोले कि हमें तो लगता है ये भिन्न ही स्तियां होनी चाहिए क्यों ये अलग अलग श्रुदियों में है अलग अलग विद्या के प्रसंग में आया हुआ है तो ये तो फिर भिन्न ही होगा ऐसा ये कैसे होगा क्योंकि एक में अग्नि है एक में वायु है एक में सूर्य है एक में आरती है एक में रश्मि है अलग अलग है तो इसलिए भिन्न मानना अच्छा क्यों भिन्न प्रकरणवाद भिन्न उपासना विशेषत्वाद यही कहा कि भिन्न भिन्न प्रकरणों में आए हैं ये और भिन्न उपासना के विशेष के रूप में आए हैं तो फल भी भिन्न होगा ये पूर्वक हुआ अभी च और ये बात है कि अध एदरव रश्मि भी इत अवधारण ये एदरेव रश्मि भी ऐसा जो कहा इन रश्मियों के माध्यम से ही जाएगा ऐसा छांदो की में जो कहा इसलिए अवधारण जो है अर्चिरादि अपेक्षायाम उपरुदेगा ये जो अवधारण है ये अर्चिरादि मार्ग को लेने पर उपरोध होगा यदि एक मानेंगे तो ये तो नहीं बैठेगा क्योंकि अर्ची के साथ इसका विरोध होता है क्योंकि ये रश्मि के साथ जाना है उसको तो अर्ची के साथ जाना है तो ये अलग अलग है अग्नि के साथ जा रहे एक वायु के साथ जा रहे है तो ऐसे में उसका उपरोध कर देगा योगी अवधारण कर दिया तो ये जिस विद्या में छांदोग्य में आया है ये देहरा विद्या के संबंध में ये आया तो उस विद्या में उसको वैसा मानना चाहिए रश्मि भी रे और पीछे जो पंचाग्नि विद्या आदि विषय में आया है अतिशम अभिसंभिवंद इत्यादि वो उसको वहीं मानना चाहिए वो वहां के लिए ये यहां के लिए तो कोई झड़ा नहीं व्यवस्थित हो जाए अब और भी बात है कि त्वरा वचनम जब पीटिएगा एक त्वरा वचन आया ये अष्टमाध्याय में जो अर्थी रश्मि भी ऊर्धव आक्रम दे में वो जैसा ही रश्मि का शरीर से उत्क्रमण करेगा वैसा ही वो मन जैसा वेग में आदित्य को प्राप्त करता ऐसा कहा रश्मियों के माध्यम से तो स चिप्पेद क्षिप्येद मनहस्तावत आदित्य ग्छति कहा बहुत शीघ्र जाता तो इससे अधिक शीघ्र हो नहीं सकता तो ये शीघ्रता का जो उल्लेख है वो भी अन्य लोगों में जाने पर नहीं हो पाएगा क्यों वो अन्य लोग में अग्नि लोग में जाएंगे वाह लोग में जाएंगे चंद्र लोग में जाएंगे फिर इंद्र लोग में जाएंगे वो क्या उसके नीचे ऊपर जो है आदित्य लोग जाएंगे तो बहुत विलंब होगा अभी जगह जगह रुक के चाय पी के खा, खाना खा करके खाने में टाइम लगेगा ना तो त्वरा वजन तो नहीं हो पाएगा इसीलिए उसमें तो त्वरा वचन है एकदम एकदम वहां पहुंच जाता सीधा आदित्य लोग बीच में कोई रुकता नहीं रोकने का नहीं विश्राम नहीं है अब विश्राम करके जाएंगे तो त्वरा वचन बाधित होगा यह भी एक समस्या इसीलिए ये अलग ही रख दो तो ठीक है विवाद नहीं होगा ये रेश्मीवी ऊर्धव आक्रमण के विषय में त्वरा वचन कहा वो तो एकदम जाता है एकदम स्पीड में जाएगा वो बीच में कहीं रुका रुकेगा नहीं आ, वो तो जैसा फ्लाइट में जाते हैं वैसा जाएगा वो सीधा जाता है वह और बाकी जो है ट्रेन में बस में जैसे जाते हैं वैसी प्रकार जाएगा बीच बीच में रुकेगा चाय पिएगा सब करेगा फिर आराम से जाएगा समय भी विलंब भी होगा इसीलिए दो अलग अलग रखना ठीक है अब हो सकता है वो और अधिकारी है या और अधिकारी उनकी उपासना जो है और अच्छी उपासना है तो जल्दी जा रहा है ये तो धीरे धीरे जा रहा है ऐसे होता है इसीलिए व्यवस्था करना ठीक है तस्मात तो अन्योन्य भिन्ना है यदि पंथान ये, ये, ये पूर्व पक्ष है तो पूर्व ने ये व्यवस्था दिया कि ये अन्योन्य भिन्न ही पंथा मान लेना चाहिए और अलग अलग जो है ये पंथा है उसका अलग अलग फल प्राप्त होगा ये ठीक है ऐसा करके पूर्व ने कहा टीका में दे टीका में कहा विरजा विरजसो रजस शब्दित ब्रह्मलोक आपति विरोधी विधुरा इदियावत कि विरज मना रज रहित तो रज शब्दित ब्रह्मलोग आपति विरोधी तो रज जो है ना ये ब्रह्मलोक के प्राप्ति के विरोधी है यदि रज रहेगा दोष रहेगा पाप रहेगा कलंग रहेगा शुद्धि रहेगी तो वो ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं कर सकता उससे रहित जो होंगे विरज हो जाए वो तो ब्रह्मलोक प्राप्त करेगा ये विरज शब्द का है सूर्यद्वारण त विरजा प्रयां तो इसी के लिए ये शब्द का प्रयोग किया का। आगे उसका तीन लाइन नीचे टीका है किंच वक्रध्वना गतिमेक्ष्यवक्रेण गतिरावती कल्यक कि तस्भेद्धि हाँ ये टीकाकार करने आनंद गिरिजी जो है ना ये पूर्व पक्ष का एक आंतरिक अभिप्राय बता रहे कि पूर्व पक्षी ने अध रश्मि भी इत्यादि कह करके त्वरा वचन को क्यों कहा कि उनका ये कहना है कि ये जो त्वरा वचन है ये वक्र गति को मानेगा नहीं वक्र गति का मतलब बीच बीच में रुक करके इधर उधर जाकर के फिर जाना वो जो गदी है सीधी गदी नहीं वक्र गति यदि वक्र मार्ग से जाएगा तो वक्र गति में अपेक्षा अवक्र अवक्रेण गति ही त्वरावती तो वक्र गति और अवक्र गति इन दोनों की अपेक्षा अवक्र गति त्वरित तो हो जाती है सीधा है। और बाकी में तो सीधा नहीं है इसीलिए यह त्वरावती नहीं हो पाएगी त्वरावती नहीं होने पर यह जो वाक्य आयावत क्षिप्सा यावत क्षिपे मन तावद आदित्यम गे जो कहा है ये इसका अर्थ नहीं होगा ये त्वरा का कोई तात्पर्य नहीं आपके तो गदी तो बीच बीच में रुक करके जा रहे हैं नहीं है ना उसमें इसीलिए पूर्व पक्ष कहता है ये त्वरावजन जो है बहुत विशेष है उसको अवक्र गदी में ही रखना चाहिए तो बीच में कुछ नहीं है सीधा आदित्य ऐसा रखना चाहिए इसीलिए यह त्वरावजन कहा एकत्व यदि किम अपेक्ष त्वरा भेद सिद्धि रीत्या इसलिए एक को लेकर के यदि कहेंगे सभी का एक ही, ही होगा आपके अभिप्राय से एक ही, ही होगा तो फिर ये त्वरा वचन का अभिप्राय ना लगेगा नहीं लगेगा तो फिर वो व्यर्थ हो जाएगा तो ये अनेक गति होने पर ये जो गति करता है रेशमी विरुद्ध ऊर्ध् आक्रम दे वाली जो गति है जिनकी होती है उनको तो त्वरा तो वचन लगेगा वो तो थरित जाता है और बाकी जो अन्य अन्य गति वाले धीरे धीरे आता है इसी से भी अर्थात अनेक गतियां हैं यह निकलती है। तो देवयान एक मार्ग नहीं है अनेक मार्ग मिलकर के है जैसा जैसा होगा सभी देवयान में जाए मार्ग भेदे के ब्रह्मलोक प्राप्ति नीति आशंका अब अनेक मार्ग रहने पर अब ब्रह्मलोक को जाना है लक्ष्य तो ब्रह्मलोक है आपने अनेक रास्ता बता दिया तो ऐसा अनेक मार्ग रहने पर फिर निश्चय कैसे होगा कि कौन से मार्ग से वास्तव में ब्रह्मलोग जाता है यह कैसे निश्चय करेंगे तो मार्ग भेदे के ना ब्रह्मलोक प्राप्ति रीति आशंका से एकदेशी पूछने पर पूर्व पक्ष उत्तर देता है ये समुच्चय आयोग गृह्यादिवत विकल्प है सियादी महत्व आ सभी मार्गों का समुच्चय संभव नहीं है यहां तो अलग अलग ही होगा अलग अलग मार्ग होगा मान सभी ब्रह्मलोक जाएगा जो जाना है ब्रह्मलोक जाएगा लेकिन एक मार्ग से नहीं जाएगा कोई धीरे धीरे जाएगा कोई थोड़े दी से जाएगा ऐसा होता है जैसा जाएगा जा कोई पैदल जा रहा है कोई गाड़ी में जा रहा है कोई विमान में जा रहा है जैसा जा रहा है उस प्रकार से भेद होता है ऐसा ही हम भी भेद होता है लक्ष्य तो एक है लेकिन वो अलग अलग प्रकार से जाता है ऐसा करना ठीक है तो इसमें कोई विरोध नहीं है कहा भेदेशु उपास्य ब्रह्म ईक्यवत गुणभूत ग्य सिद्धेर अब्चिरादि का एकागति अब सिद्धांत अपना अभिप्राय कहते हैं कि उपास भेदों में उपास्य को एक मान करके हम संबंध कर देते हैं जैसा तृतीय में बहुत सारे न्याय आया उपास्य एक है तो उपासना में किंचित भेद होने पर उसको न मानते हुए उपास्य के दृष्टि से एक किया जाता है उसका सम्मेलन किया जाता है समुच्चय किया जाता है ऐसे ही गुणभूत गति ऐक्य सिद्धि यह गुणभूत गियों का ऐक्य सिद्ध होता है यह गुणभूत गति माने गति यहां इतने मुख्य नहीं है ये गौण है अब वहां कहीं रुकता है नहीं रुकता है इत्यादि जो है वो तो कोई बात नहीं उसका तो हम विचार करके उसका समाधान निकालेंगे उसमें कोई दोष नहीं है किंतु अर्चरादि ग्यदि एक ही मानना ठीक है ये देवायान पंथा एक है अनेक पंथा नहीं अब देवयान को भी आप अनेक मान करके बताएंगे तो उपासना करने वाले को बहुत आशंकाएं होगी अरे हमारा कौन सा बंधा मिलेगा कैसे मिलेगा फिर उसमें जो है अच्छे अच्छे मार्ग मिलने के लिए रिकमेंडेशन करना पड़ेगा हाँ वो तो कुछ होगा फिर आप जो है थोड़ी मार्ग में जाना चाहते हैं फिर उसके लिए अलग साधन बताना पड़ेगा फिर उसमें जो है आजकल जैसा रिश्वत देना पड़ता है वैसे समय लेना पड़ेगा जल्दी ले जाने के लिए ऐसे सब होगा इसीलिए बहुत सारे कन्फ्यूजन आने की संभावना है अलग अलग मार्ग नहीं बताना ठीक है एक ही है वो फिर वहां जो भी पढ़ा हुआ आएगा उसी के होकर के गुजरेगा तो एक मार्ग को ध्यान कर सकता है नहीं तो कौन सा मार्ग का ध्यान करेंगे यही पता ऐसा होगा तो इसीलिए ये नहीं है ये ही मार्ग है अर्चनाती एक फिर येगा गति होंगे ने पर ये जो पांच भेद बताया ये भेद का क्या तात्पर्य होगा इसका क्रम कैसे बिठाएंगे तो सारे को निकाल करके क्रम बिठाएंगे ये सब अब सभी का क्रम ऐसा होगा ऐसे निश्चय करेंगे अब तीन अधिकरण में ये करेंगे एवं प्राप्ते अभिध्म है इस प्रकार प्राप्त होने पर पूर्व प्राप्त होने पर अभिध्म ऐसा कहा यह क्या है अभिध्म ने वाला नहीं है ये, ये जो है अभी उपर्ग पूर्वक धा धारणे धातु से ये होता है उत्मपति का रूप है वो वो वो वो है वो दूसरा उसमें जो है ना उदमा उत्तमा आएगा दा नहीं आएगा उसमें धा मा आता, द्मा आता है, और इसमें एक और दाह है ये द्वितो हो ये वो का और कहा है ना वो नहीं आएगा ये, ये तृतीय जुहात्यादि गण का है यानी कुछ बदल करके बोल रहे ये यह अभिधान का अर्थ होता है कथन होता है अभिपूर्वक धा ऐसा कहा गया अभिपूर्वक जो धा धाधु है वो तो कथन में होता है तो कथन करते हैं हम कहते हैं ऐसा क्योंकि एक ही बोल बोल करके आ रहे हैं तो एक बदलना चाहिए तो पता लगेगा कि विद्यार्थी को मालूम होता है कि नहीं होता ऐसे करके आचार्य जी बीच बीच में परीक्षा करते रहते हैं हमें मालूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है नहीं तो एक ही शब्द तो बोल रहे ना तब, तब से लेकर के वो हम कहते हैं कहते हैं हां उच्च देकर के बोलते आ रहे तो यहां एक बदल दिया थोड़ा सा अर्चिरादिना की सर्वो ब्रह्म प्रेपु अर्चिरादिना एव अधना रम्हदीदी प्रति जानी महे कहते हम तो यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं हमारी यह प्रतिज्ञा है कि जितने भी ब्रह्म जाने की इच्छा से जाते यानी ये अपरा ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जाते हैं ब्रह्मलोक जाते हैं ब्रह्म शब्द से ब्रह्मलोक लेना तो सर्वो प्रेक्ष प्रेक्ष एक व्यक्ति जो भी जाएगा तो सर्वो ब्रह्म प्रेपिरादिना एवं अधनाती अर्चिरादि मार्ग से ही रमण करता ये रमण भी ऊपर जाने के लिए होता है ऐसा तो ब्रमण करता है क्योंकि रम्मी संपर्क पहले आया ऐसा उसी मार्ग से जाए क्यों खुदह प्रतिते क्योंकि उसी एक मार्ग की स्तुति सुनाई पड़ती है सर्वत्र और जो स्तुति स्तुत्य होते हैं वो मान्य होता है उसको देखना चाहिए और उसी के अनुसार व्यवस्था बनानी चाहिए ऐसा प्रथित है प्रथित माने कथित स्तुति की गई है विशेष रूप से प्रथन किया प्रथन करना का कर अर्थ तो स्तुति करना होता है प्रथ धातु से बनता है प्रथित हीष मार्ग सर्वेश विदुषा कहते हैं येष मार्ग येष अचरादि मार्ग सर्वेश विदुषा प्रथि कथि प्रसिद्ध कि सारे विद्वान जो है एक ही साथ एक ही स्वर में इस मार्ग की स्तुति करते तथा ही जैसे कि पंचाग्नि विद्या प्रकरणे पंचाग्नि विद्या का प्रकरण है ये जामी अरण्य श्रद्धाम सत्यम उपास इत्यादि आया बृहदारण्य उपनिषद में पंजाग्नि विद्या है पंजाग्नि विद्या दोनों जगह है छांदो के में और ब्रदारण्य में बृदारण्य उपनिषद में ये जो अरण्य श्रद्धाम सत्यम उपास उनका लक्षण बताया ये जो अरण्य में जाकर के वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके और वही रह करके एकांतवास करते हुए श्रद्धा से ये सत्य ब्रह्म की उपासना करते हैं दो ब्रह्म लोग जाएंगे विद्यांधर शीली नाम अभी अर्चिरादि का स्थि ही श्राव्य थे ये जो विद्याशीली है पंचाग्नि विद्या ये एक ही ऐसा है जो ग्रहस्थों को ब्रह्मलोग ले जाता है अन्य कोई भी गृहस्थों में जो भी कर्म है वो ब्रह्मलोक ले जाने वाला नहीं है ब्रह्मलोक के नीचे नीचे छोड़ देते हम और पंचाग्नि विद्या एक ही विद्या है वह गृहस्थ का ही है वो विद्या वह अन्य का ही नहीं ग्रहस्थ करेगा तो गृहस्थ अनुष्ठान करने पर उसको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है ऐसा निश्चय है इसीलिए उसी का उदाहरण दिया ये जो यह भी उपासना है लेकिन वो पंचाग्नि उपासना है पंचाग्नि है ना पांच प्रकार के अग्नियों को संकल्प करके जो दीवादि लोग से लेकर के जीव की गति है उसके बारे में चिंतन करना है यह पांच प्रकार के अग्नि का चिंतन वो जो पंचाग्नि विद्या वो पंचाग्नि विद्या का जो परिशीलन करते हैं अनुशीलन करते हैं वो तो अर्थिरादि मार्ग से जाएंगे ऐसा इनके लिए भी कहा गया ग्रस्तों के लिए जो ग्रस्त होकर के वानप्रस्त में चला गया अभी उपासना कर रहा ऐसे है तो उनके लिए भी कहा गया तो वो मार्ग का विशेष है इसलिए तो उनके लिए भी ये कहा तो ये वो स्तुत्य हो गया स्तुत्य के लिए एक उदाहरण दे दिया हां यासु सदे अब जो है यासु विद्यासु न काजित गिरुच्य सु यदि का उपतिष्ठता यासु तो अन्य कहते हैं कि ऐसा किसी का विचार हो सकता एक अभिप्राय ऐसा प्रस्तुत हो सकते हैं कि जिन विद्याओं में कोई ग्यदि का वर्णन नहीं है अनेक विद्याएं हैं जो ब्रह्मलोक के योग्य विद्याएं हैं सर्वत्र गति का वर्णन नहीं मिलता कहीं कहीं मिलता है दो तीन स्थान में मिलता है अधिक स्थान में गदी का वर्णन नहीं मिलता तो जहां गदि का वर्णन नहीं मिलता है जिन विद्याओं के साथ अंक में गदि का वर्णन नहीं आया है उन स्थानों में ये अर्चिरादिक जो गति है जो प्रसिद्ध अर्चिराधिक मार्ग है उसको जोड़ सकते हैं उपतिष्ठता उसको उपस्थित कर सकते हैं उसको जोड़ सकते हैं वहां तो वो चले जाएगी मतलब वो स्तुत्य मार्ग है और जहां जहां अर्चनादि मार्ग की आवश्यकता है वहां वहां उसको जोड़ करके अर्थ करेंगे यह ठीक रहेगा और यास तो अन्यासराव्य थे किंतु जिन विद्याओं में अलग से गति बतलाई गई है उन विद्याओं में किमिति अर्चरादि आश्रयण फिर उसमें अर्चनादि का मार्ग खिलाने क्या आवश्यकता है मार्ग को आप स्तुत्य मान लो ठीक है तो हम कहते हैं कि अर्चरादि मार्ग की ये उपयोगिता होगी उसके स्तुति की ये उपयोगिता होगी प्रसिद्धि की ये व्यवस्था हम करेंगे सम्मान करेंगे कि जहां जहां अन्य मार्ग का श्रवण नहीं है उन, -उन स्थानों में अर्चरादि को जोड़ देंगे अच्छा है अच्छा मार्ग है उसको जोड़ देंगे और जहां अलग से मार्ग विवरण आया वहां अर्चरादि को नहीं लेंगे आप तब तो ठीक है ना व्यवस्था बन जाएगी ऐसा किसी का अभिप्राय हो सकता है कहते हैं कि यह सूत्रकार इस अभिप्राय को भी मन में रख करके ये सूत्र बनाया अर्चिरा दिना एवकार लगा करके बना अर्चिरा दिना एवं नहीं है लेकिन एवा का अर्थ होगा तो अर्चिरादि आश्रय ही करना चाहिए ये कार तो अत्र उचित कहते हैं ये अभिप्राय आपका यहां उचित नहीं है भवेद एदम ऐसा तब होता भवेद एवं ये जैसा आपने कहा वैसा तब होता यदि अत्यंत भिन्ना एवं यदि ये, ये सारे गतिया श्रुतिया अत्यंत भिन्न होती तब तो आपके ये कथन ठीक होता लेकिन ये गतिया अत्यंत भिन्न नहीं है हम अत्यंत भिन्न नहीं है ये स्थापित करना चाहते आप मानते अत्यंत भिन्न है यदि आपके कथन के अनुसार अभिप्राय के अनुसार ये अत्यंत भिन्न गदियां होती अर्चनादि मार्ग में अनेक गदियां ये देवयान को उत्तरायण को ये ले रहे हैं अभी दक्षिणायन को नहीं लिया उत्तरायण के ही ये भेद है इतना तो वो जो अत्यंत भिन्न गदियां होती तब तो आपकी हाँ बात हम मानते ये जो स्तुत्य जो अर्चनादि मार्ग है ये सबके साथ जुड़ेगा जहां आवश्यकता है और अन्य के अन्य यथास्थान रहेगा ऐसा हम तब मानते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं मानते एक ऐसा श्रुति अनेक विशेषणा ब्रह्मलोक प्रपतिनी अब कहते हैं कि ये कि ही ये मार्ग है एकाएश ये श्रुति ही ये श्रीलिंग में इसलिए कह रहे श्रृति शब्द को लेकर चल रहा है कि एक ही ये मार्ग है संसरण मार्ग है और उसमें अनेक विशेषणा जोड़ दिया यह अनेक विशेषण जोड़ दिया अन कोई श्रुति जो है कोई विशेषण करती है कोई श्रुति कोई विशेषण करती है इस प्रकार से तीनों श्रुति में अलग अलग भिन्न भिन्न विशेषण के द्वारा एक ही स्तुत्य हो गई यह एक ही मार्ग है और ब्रह्मलोक प्रपतिनी यह ब्रह्मलोक को प्राप्त कराने वाली है ऐसे श्रुति है और क्वचित कनचित विशेषण नलक्षिता ये बदा इसलिए कहीं कोई एक विशेषण से कहीं कोई विशेषण से इसको विशेषित किया गया और एक ही मार्ग उपलक्षित होती है ये ब्रह्म लोग ले जाने वाले ये मार्ग है। सर्वत्र एक देश प्रत्यभिज्ञान प्रत्यविज्ञान इतरे तरह विशेषण विशेष भाव उपबत्ते हैं कैसे आप जोड़ेंगे कहते हैं यह जो पांच विकल्प हमने दिखाया था यह सभी पांचों में एक देश प्रत्यविज्ञान एक की ही प्रत्यवेजना होती है एक ही संबंध करता है मतलब आपको ये देखने पर ऐसा भान होगा कि ऐसा प्रतिभान होगा कि ये एक ही है अलग अलग नहीं बोलना, कुछ कम कुछ ज्यादा कहीं विस्तार किया कहीं संक्षेप किया तो इतर इतने विशेषण विशेष भाव होते हैं उसी में से क्या करेंगे कि तत्त विशेषणों को जोड़ करके विशेष को एक मिला करके विशेषण विशेष भाव संबंध से सभी का एकत्व ज्ञान हो जाए अब पूर्वादि ने कहा था यह प्रकरण भेद होने से विद्या भेद होने से श्रृदि भी भिन्न हो जाना चाहिए आपने पहले प्रकरण भेद से विद्या भेद बहुत जगह सिद्ध किया यहां भी प्रकरण भेद है विद्या भेद है तो क्या है अलग अलग मानो क्या दोष है जब आप दो गति मान ही रहे हो तो दोनों में दो चार और जोड़ने में क्या हो जाता है कोई किसी को कोई तो है नहीं ऐसा नहीं कि वहां जगह नहीं मिलती है गदि बनाने का ऐसा है ही नहीं अब एक दो और जोड़ दो ना गदि मानना है बस दो मानो चार मानो उसमें क्या फर्क पड़ेगा तो इसीलिए प्रकरण में भेद से अनेक गति माननी चाहिए कहने पर कहते हैं प्रकरण भेदे भी ही विद्या एकत्वे भवदी इतर इतर दर विशेषणा उपसंहार वि विशेषणा नाम उपसंहार देखो हमने पहले क्या किया था कि प्रकरण भेद होने पर भी विद्या एक रहते हुए इतर इतर विशेषण का उपसंहार किया था तो उपसंहार पाद में ऐसा हमने अनेक स्थानों में किया था विद्या एक है तो इधर अधर विशेषण का उपसंहार हो गया ऐसा ही यहां गदी विशेषणों का भी संबंध करेंगे उपसंहार करेंगे गति विशेषण भी अनेक होने पर भी एक ही मान करके उनका उपसंहार किया जाएगा फिर प्रतिवादी ने कहा था कि विद्या भिन्न होने पर गति भिन्न है तो उसको ऐसा मानना चाहिए बोलते हैं। विद्या भेदी दूसरा हेतु बताया था उसने गि एक देश प्रत्यभिज्ञान विद्या भिन्न है भी गेदी के एक अंश समान दिखता कुछ अंश में भेद दिखता है शब्द में विशेषण में कितु मुख्य अंश में एक तिखता तो है क्यों गंतव्य तो वो ब्रह्म ही है ब्रह्म लोग एक ही है अब गंतव्य में एक ही तो स्थान जाएगा इसीलिए गदी एक देश है एक देश मान गदी, गदी का एक अंश में प्रत्यविज्ञान प्रत्यविज्ञान पहचान होने पर गंधव्य अच्छा और गंधव्य में भी अभेद अभेद्रोक जाना है सबको तो गंधव्य में अभेद होने पर गति अभेदी इसीलिए गदी में भी अभेद कर देना ठीक है अब गंधव्य भिन्न होता तब तो फिर फिर भी सोच सकते थे लेकिन गंधव्य भिन्न नहीं है गंधव्य एक है ऐसे में ये गदी को भिन्न मानना ठीक नहीं होगा ऐसा कहा तथा ही अब जो है ये एक मानने के लिए क्या क्या युक्तियां हो सकती है क्या क्या वाक्य प्रमाण हो सकता है उसको यहां विस्तार करेंगे। ते तेश परा परा वदो वसंती तस्मिन् वसति शाश्वती ही सम आदि आदि वाक्य आता है ते ब्रह्मलोकेशु ये जो ब्रह्म वेदा यहां से गए हैं ये जितने भी गए हैं वे उन ब्रह्मलोकों में ब्रह्मलोक में जाकर के हिरण्य गर्भ स्थान में जाकर के ये ब्रह्मलोक में यहां विशेषण मैंने बहुवचन इसलिए दिया कि नाना भोग विशेष को मान करके ब्रह्मलोगेश ऐसा कहा पराह परावदो वसंती वो कब तक रहेंगे ये जब तक ये ब्रह्मा जी यानी घरण्य वहां रहेगा तब तक रहेगा परा जो बहुत काल तक समा तो बहुत सालों साल रहेगी वो तो कोई गिनती नहीं बहुत अनंत काल है तो उतने साल तक रहेंगे और तब वहां से फिर निकलना होगा और तस्मिन वसधि शाश्वती ही समा आगे जाकर के वही कहा कि उसी में उस ब्रह्मलोक में शाश्वती ही समाह वसंत अमृदा भूमा बोलते हैं अमृदा भूमा अमृत अमर्द, अमृतत्व को प्राप्त करते हैं यानी बहुत साल रहते हैं हमारे हिसाब से तो अनेक साल हो होगा इसीलिए तस्मिन वसा शाश्वती ही समाह अनेक साल वहां रहेंगे निरंतर वही रहते सा या ब्रह्मणो जिदि या ताम जिदि जयति ताम विष्टिम व्यस्ुते ये कौशीदकी में कहा ये वहां जाने के बाद में ना ब्रह्मा जी के जो जीती है जीती माने सर्वलोग जय जीति का अर्थ जय होता है सभी को जीता हुआ है अभी सबसे उत्तम लोग में आप पहुंचे हुए हैं तो बाकी सब लोगों को जीत गया हम हाँ। तो ब्रह्म लोक की जीती और विष्टि विष्टि माने व्याप्ति तो ये वो सर्वत्र व्याप्त है ब्रह्मा उसी को भी प्राप्त करता है इसी प्रकार ब्रह्मा जी की जो जीती है सर्वलोक जय है और सर्वत्र व्याप्ति है सर्वत्र व्यापकता है उन सब को ताम जिदीम जयतीमृष्टि व्यस्मत उसी को वो प्राप्त करता है जो जाता है यहां से साधन करके वो अपर ब्रह्म के जो व्याप्ति है उसको सब प्राप्त करता है हिरण्यगर्भ के लोग में जाएगा और तद्य एवेतम ब्रह्म लोकम ब्रह्मचर्य अनुविंत छांदों के उपनिषद में एक ब्रह्मचर्य खंड है ब्रह्मचर्य की स्तुति है ब्रह्मचर्य का फल कथन है अष्टमाध्याय में उसमें कहा कि ये जो ब्रह्मचर्य के द्वारा ब्रह्मचर्य रहते हुए साधन करते हुए ये उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं वो नित्य वहां निवास करते हैं, ऐसा बहुत विशेष कहा उनके लिए यदि त्र तुन स्थानों में तदेव एकम फलम ब्रह्मलोक प्राप्ति लक्षण प्रदर्श्यते वही एक ब्रह्म प्राप्ति लक्षण फल को कहा है यहां ब्रह्म प्राप्ति का अलग अलग प्रकार से अलग अलग विचार अलग अलग स्थान इत्यादि कुछ नहीं किया है तो एक ही ब्रह्म के वहां चर्चा है तो एक ही ब्रह्मलोक होना चाहिए तो यदि भी एक हो सकती है इसकी टीका नीचे देखिए ये मंत्र का अर्थ करते हैं ये ते इत्यादि से तेषु ब्रह्म ते ब्रह्म न्याय निर्णय में चतुर्थ पंक्ति ऊपर से ब्रह्मविदो नाना भोग देश भाजी ब्रह्म लोक परावतो ब्रह्मणों हिरण्य पराह समाहा प्रकृष्टान संवत्म वसंती ये जो ब्रह्मवेता है या परब्रह्मवेता है नाना भोग देश भाजी नाना भोगवना प्राप्त होते हैं वो सब उनको प्राप्त होता है ब्रह्मलोक में परावत मन ब्रह्म हमने ब्रह्मा, ब्रह्म के जो हिरण्यगर्भ के जितने भी समय है बहुत समय रहते हैं इसीलिए परावत आनंद काल तक प्रकृष्टां संभत्सराम वसंत वो संभत्सरेंगी गिनती नहीं है इतनी गिनती है इतने लंबे समय रहते हैं तो उतने समय वहां उनका जीवन होता है और यावत आयुर ब्रह्मणस तावत तथा तृष्ठन दीित्यर्थ इसका अर्थ क्या है कि जितने ब्रह्मा जी की आयु है उतने समय रहेंगे जैसा आप यहां से जाएंगे ब्रह्म लोग तो ब्रह्मा जी की आयु जितने भी रहे उतने समय तक वहां रहेंगे वो हो आपको मिलेगा उसके बाद में वहां फिर सत्ता बदल जाएगी सत्ता बदलने पर वो फिर सब बदल देगी और वहां जो जो आपके उनके साथ रहते हैं उनके सब लेकर के वो जो मुक्त होना है उनको मुक्ति होगा ब्रह्मणा सहदे सर्वे संप्राप्त प्रतिसंच वो ब्रह्मा जी के साथ जो है सभी मुक्त हो जाएंगे क्रम मुक्ति को प्राप्त करेंगे क्योंकि ब्रह्मा जी से वहां मुक्त होना है फिर वो सभी उनके साथ जाएंगे वो सब लेके जाएंगे और जिनको मुक्ति नहीं है वापस आने का है तो वापस भी आएंगे जो कर्म करके गया कुछ ऐसे गया तो वापस भी आएंगे कर्म मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे जैसे पंजागनी विद्या आदि करते हैं ये कर्म मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे वहां से वापस आएंगे जो विशेष उपासना करके गया वो उपासना है जिनमें मुक्त होने की बात कही है उनको ही होता है जो मुमुक्षु होगा मुमुक्षु होगा तो वापस आएगा ब्रह्म लोग जाकर के भी वापस आएगा और मुमुक्षु होगा तो वहां से मुक्त होगा ऐसा होगा जैसा अभी वो वहां तक जाने की जरूरत नहीं अभी यहां हमारे भारत देश में भी देखिए तो भारत वर्ष में कितने प्रकार के लोग रहते हैं इसमें मुक्ु भी रहते हैं वो बुभुक्षु भी रहते हैं सब लोग आक्रांता लोग भी रहते हैं सब रहते हैं अब सब रहने पर भी यहां इस लोग में सब रहने का जो है उसी व्यवस्था है क्योंकि पुण्य लोग है ये यह। तो यहां यहां से कुछ लोग मुक्त भी होते यहां रहते हुए यह भी साधन करके मुक्त होते सिद्ध बनते हैं देवदातुल्य बनते हैं ऐसा भी होता है यार और यहां रह करके पापी भी होता है कोई पाप भी करता है पुण्य भी करता है कोई स्वर्ग भी जाता है और सब कुछ होता है या कोई भेद मतलब तो यहां ही भेद इतना दिखता है तो उसी प्रकार वहां भी होगा वहां तो पाप ही नहीं जाता है वहां तो विशेष पुण्यवानी जाएगा किंतु तो कुछ वहां से क्रम मुक्ति को प्राप्त करेंगे जो मुमुक्षु हो गया यहां से मुमुक्षु को प्राप्त करके तैयार करके गया तो वहां जाकर के फिर उनके साथ मुक्त हो जाएगा लेकिन जब सत्ता बदलेंगे तो सबको हटा दिया जाएगा नया, नया ब्रह्मा जी आएंगे तो वो फिर उनके साथ रहेगा अभी जी, अभी कोई जाएगा तो अभी पचास साल अभी बाकी है अभी बावनवा साल चल रहा है ब्रह्मा जी का अब श्रेष्ठ समय रहेगा वो भी बहुत है उत्तर समय रहेगा और उसके बाद उनका स्थान खाली होगा ऐसा होगा ये ये महा आएगा तो समय खाली करते तो व्यवस्था है ये कहा इसीलिए यहां दीर्घ काल तक रहने की बात है ब्रह्मण हिरण्य गर्भ से या जीती सर्वलोग जय ब्रह्म जो हिरण्य गर्भ है उसके जो जय है जीती है ये भी स्त्रीलिंग है और यह वृष्टि ही व्याप्ति ही दृष्टि मान व्याप्ति ताम ताम समान देहता प्राप्ता सनिध्यता वो कैसे प्राप्त करता है उसका अर्थ ये है कि ब्रह्म जैसे ब्रह्मा जी का जो भी गुण है इनको प्राप्त होगा इसका मतलब समान देहता को प्राप्त करता ब्रह्मा जी का जैसा देह है वैसा शरीर को प्राप्त करेगा लेकिन उसमें कुछ विशेषण बताएंगे बाद में इसका जो है अगले पाद में उसके विषय में बताएंगे कि ब्रह्मा जी का समान लोकता को प्राप्त करते हैं ब्रह्म जाते हैं तो सब वहां ब्रह्मा जी होता है कि नहीं होता इत्यादि बताएंगे क्योंकि वो तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा अब यहां से जाने वाले सारे ब्रह्मा जी बनेंगे और सबके लिए फिर कुर्सी लगानी पड़ेगी और सबके लिए फिर अलग बनना पड़ेगा ये तो मुश्किल हो जाएगा तो इसीलिए वो लगेगा ऐसा नहीं होगा जो परमानेंट पहले से ब्रह्मा जी वहां बैठे हैं वही बैठे हुए ब्रह्माजा वो तो मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे राजा तो वही रहेंगे अब बाकी जो जाते हैं उनके लिए यथास्थान सब व्यवस्था की जाएगी लेकिन भोग में कार्य में थोड़ा थोड़ा अंदर रहेगा ऐसा ही सर्वत्र होता है विष्णु लोग जाने पर भी ऐसे होता है विष्णु भगवान के वाहन जाने पर वैकुंठ में जाएंगे विष्णु के समान सायुज्य सारुप्य सब प्राप्त होगा किंतु जो लक्ष्मी देवी का पदित्व है वो तो भगवान विष्णु का ही रहेगा वो सबको लक्ष्मी देवी का पदित्व नहीं मिलेगा तो वो वो स्थान विशेष रहेगा और जो अनदशन करना आनंद शयन तो भगवान जो असली विष्णु भगवान है वो करेगा बाकी लोगों को सामान्य बिस्तर दिया जाएगा आनंद शहन तो नहीं मिलेगा तो ऐसे ऐसे करके कुछ भेद बताया ऐसा ही सिविल हो उसने अभी ऐसा ही तरह है। तो वो गया तो ठीक है, लेकिन वो पहले जो है उनका तो वैसे ही रहना चाहिए व्यवस्था ऐसे करके व्यवस्था बताएंगे वो तो आगे बताएगा इसके बाद। लेकिन यहां बोला कि सामान्य उसके लिए ये सब प्राप्त होता है तत्र अधिकृतान मध्य ये के ब्रह्मचर्यादि साधने ना ब्रह्म उपास अब ये ब्रह्मचर्या आदि साधन से जो ब्रह्म की उपासना करते हैं उनका कुछ विशेष होता है जो ऊर्ध्वरेधा नाम से पहले कहे गए हैं ऊर्ध्वरे जो होते हैं उनके लिए विशेष है कि ते पुनर्दम ब्रह्मलोकम वे तो इस ब्रह्मलोक को तो ब्रह्मणा अधिष्ठितम लभन दे तो ब्रह्मलोक को सीधा प्राप्त करते हैं ब्रह्म के द्वारा अधिष्ठित प्राप्त करते हैं और वहीं से वो कर्म क्रमुक्ति को प्राप्त हो गए कि वापस नहीं आएंगे उक्त श्रुदीना तात्पर्य महा उक्त श्रुति का तात्पर्य कहा यू इत्यादि से कहा। तो यत्तु रेवा कहादारणम अर्चिरादि आश्रये न स अब पूर्वादी ने एक बहुत विशेष कहा था पूर्वादी ने कहा कि ये जो रश्मि एक रश्मि एक में कारण का कार का अर्थ होता है इन रश्मियों के द्वारा ही जाएंगे जो ही लगा रखा है तो ये यह दी रेवा अवधारणम ये जो अवधारण निश्चय किया अर्चिरादि आश्रय ने न से अर्चिरादि मार्ग को लेने पर तो होगा नहीं क्योंकि अर्चिरादि बोलने पर ये दृश्मियों के माध्यम से ही हो गया ऐसा तो नहीं हुआ ना फिर फिर तो आदित्य में गया कोई तो सीधा ये आदित्य में चला गया कोई वायु लोग चला गया कोई अग्नि लोग चला गया ऐसे ऐसा दिखता है तो फिर अर्चिरादी का आश्रय नहीं ले पाएगा ऐसा पूर्ववादी ने कहा अब ये जो ये है ना ये वार का ये विशेष अर्थ बताना चाहते हैं एवकार से क्या तात्पर्य होगा क्योंकि एवकार कहने पर तो निश्चय मानना ही चाहिए ऐसा ही होगा बोला तो फिर उसमें कोई विकल्प नहीं होता ऐसा ही होना चाहिए तो ये दई रेवा ऐसा कहा ए दई रेवा कहां जोड़ा है दई रेवा वो रश्मि भीर ऐसा करके रश्मियों के साथ जोड़ा है तो रश्मियों के साथ ही जाएगा अन्यत्र नहीं जाएगा यदि नैश दोषाह कहते हैं इसका कोई दोष नहीं जिसमें ऐसा नहीं है इसमें भी दोष नहीं अब ये बहुत बड़ा दोष बताया था पूर्व अब क्या है उसका अर्थ कर रहे हैं कि रश्मि प्राप्ति परत्वादस्य इसका अर्थ ये रश्मियों को प्राप्त करते हैं इतना ही है रश्मियों को प्राप्त करते हैं रश्मियों को अवश्य प्राप्त करेंगे यही अर्थ तो है तो रश्मि प्राप्ति परत्व है ये रश्मि प्राप्ति ही इसका अर्थ है तात्पर्य है परत्व का अर्थ होता है तात्पर्य रश्मि तो प्राप्ति परत्व मैंने रश्मि प्राप्ति ता का तात्पर्य है अर्थात नहीं एक शब्दों रश्मीश प्रापयर्हति अब ये वाक्य योजना की कुशलता देगी। ये कैसे कैसे करना पड़ता है जैसा मीमांसकों ने जो मार्ग बताया है उसी प्रकार हमें वाक्यार्थ विचार में वाक्य योजना करनी पड़ती है अब यहां क्या है ये दई रे वधारणम ये कहा आपको सुनने से लगता है कि रश्मि आदि मार्ग से ही जाना है ऐसा रश्मि से ही जाना है ऐसा पता लगता है अब उसमें पहले कहा देखो ये क्या कह रहा है रश्मि से ही जाना है ये कह रहा तो रश्मि को प्राप्त करना है ये कितना कह रहा उसका ये कथन नहीं है कि रश्मि को प्राप्त करना है इसका अर्थ Ü. ये नहीं है कि वो अर्चरादि को प्राप्त नहीं करना है ऐसा तो उसने बताया नहीं, वाकी नहीं। वाकी वो वाक्य ने वो वाक्य तो कह रहा है कि रश्मि को प्राप्त करना है रश्मि को प्राप्त करने का अर्थ आप ये निकाल रहे हो रश्मि को प्राप्त करना है और अर्चिरादि को प्राप्त नहीं करना है नहीं करना कहां से है ऐसा दो टुकड़ा करेंगे तो दो अर्थ करेंगे तो वाक्य भेद होता है ऐसा नहीं कर सकते हम इतना समझ रहे हैं इतना तो पक्का है कि रश्मियों से ही जाना चाहिए यह हम मान रहे हैं लेकिन नहीं एक है एवं शब्द एक ही एवं शब्द हमारे पास कितने एवं शब्द है एव शब्द एक है कहाव एक ही एवं शब्द है तो एक जो एवं शब्द है उस एवं शब्द को आप लेकर के उसका दो अर्थ निकालना चाह रहे हैं एक तो रश्मि अर्थ होती वो रश्मि को प्राप्त कराता है यानी एवं शब्द से रश्मि को प्राप्त करता है यह अर्थ निकालेंगे और अर्चिरादीश्च व्यावर्तुम और अर्चिरादि को व्यावर्तन करता है मतलब अर्चिरादि को प्राप्त नहीं करेंगे ये कौन बोलता है वो एवं ही बोलता है ऐसा आप कहना चाहते हैं ये ठीक नहीं ऐसा नहीं होता जितना बोला उतना ही ले लो उतना फिर क्या हो गया तो बोलते तस्मा रेश्मी संबंध एवं अयम अवधार्यता इति द्रष्टव्य इसमें तो इतना ही है कि अर्चर आदि का निराकरण नहीं है वहां वो रेशमी संबंध वो करता है वो आपको तो मन नवान रहे रश्मि संबंध करता है तो रेश्मी संबंध होता है इतना ही वहां अवधारण है अवधारण का अर्थ तो उतने भी रखना चाहिए उससे अधिक नहीं होना चाहिए ये जो एवकार है एवकार का तीन प्रकार का अर्थ बताया ये सुना है कभी? एवकार स्त्रिता स्मृत एवकार तीन प्रकार का बताया तो उसमें पहले वाला होता है अयोग विवच्छेद और अन्य योग विवच्छेद और अत्यंत अयोग विवच्छेद ये एवकार को विशेषण के साथ विशेष्य के साथ और क्रिया के साथ संबंध करके तीन प्रकार का प्रयोग करके जो विशेषण के साथ होगा उसको अयोग व्यवच्छेद गत्य और जो विशेष्य के साथ योग होगा उसको अन्य योग व्यवच्छेद गत्य और जब क्रिया के साथ होते हैं तो अत्यंत अयोग व्यवच्छेद गति ये तीन होता है तो विशेषण विशेष्य और क्रिया के साथ तो जैसे पहले वाले में आयोग व्यवच्छित आयोग व्यवच्छेद का अर्थ जिसके संबंध में वो कहा जा, जाएगा उसी में वो तो अवश्य रहेगा दूसरे में रहे ना रहे उससे कोई समस्या नहीं जिसमें बोला जाएगा उसमें तो अवश्य रहेगा जैसा उसका उदाहरण है शंघ पांडुर एव जो संघ होता है ना शंघ समुद्र से निकलता जो शंख को हम पूज, पूजा करते हैं बजाते हैं शंख होता तो शंख है पांडुर एवस्या संघ तो सफेद ही होता आज तक काला पीला नीला शंख मिला नहीं तो शंख तो सफेद होता इसका यह अर्थ नहीं है और कोई सफेद नहीं होता ऐसा अर्थ नहीं है जब शंख होगा तो सफेद ही होगा इसलिए आयोग का व्यवच्छेद करता अन्य के साथ पांडुर का संबंध नहीं ऐसी बात नहीं है किंतु इसके साथ तो अवश्य पांडुर का संबंध होगा तो अयोग व्यवस्थित इसके साथ मतलब शंख का भी पांडुर से अलग रंग में होगा ऐसा नहीं तो उसका योग का निराकरण कर रहे अन्य संबंध का व्यवस्थित कभी भी ऐसा नहीं होता यह विशेषण संबंध करके एवकार का प्रयोग करते यहां कहा एवकार लगाया शंघ पांडुर एवस्या पांडुरा में कार लगा है संघ पांडुर हाँ। तो अब ये हो गया उसके ये हो गया इसका अर्थ ये हो गया कि संघत्व अवच्छिन्न जो पांडुरत्व तो है वह अयोग व्यवच्छेद में रहेगा तो संघ में कभी अपांडुरत्व तो नहीं होता संघ में पांडुरत्व तो ही होगा दूसरा जो है विशेष्य संबंध में आएगा उसको क्या कहते हैं अन्य योग विवचित तो विशेष में विशेष में विशेष में ये कहते हैं पार्थ एव धनुर्धर हा। ये श्लोक है ये संघ पांडुर एव स पार्थ एव धनुर्धर तो पार्थ ही धनुर्धर है ऐसा कहा पार्थ एव ये पार्थ जो है पार्थ अर्जुन है अर्जुन ही धनुर्धर है ऐसा कहा इसका मतलब अर्जुन से इधर कोई धनुर्धर नहीं है ऐसा दिखता एक धनुर्धर कौन है वो अर्जुन ही है तो बाकी तो बहुत सारे धनुर्धर है भगवान श्री नाम भी धनुधरी थे वो तो बहुत सारे धनुर्धर है तो अब वहां क्या करना है ये विशेष्य है पार्थ और विशेषण है धनुर्धर तो अब ये एवकार कहाँ जोड़ के रखा है ये पार्थ के साथ तो एवं लगाने का स्थान भी मुख्य होता है केवल संस्कृत में नहीं अन्य सभी भाषा में ये लागू होता है अंग्रेजी आदि में भी सब में भी जब आप स्ट्रस करते हैं उसको वो जो वाक्य में कहां स्ट्रेस देना है उसी जगह पे उसका शब्द का प्रयोग करेंगे जैसा इंडीड आदि शब्द होता है निश्चित रूप से बोलने का तो आप आगे पीछे लगाएंगे तो उसका अर्थ आगे पीछे हो जाता है वो विशेषण विशेषक क्रिया के साथ हो जाता है ऐसा यहां विशेष के साथ अब इसका ये अर्थ है ऐसा नहीं कि पार्थ, पार्थ से अन्य कोई धनुर्धर नहीं है किंतु इसका यह अर्थ है कि वो अन्य योग व्यवच्छेद है इसका अर्थ है कि पार्थ जैसा उत्कृष्ट धनुर्धर कोई नहीं मतलब तो अन्य कोई तो धनुर्धर कहने लायक नहीं है पार्थ ही धनुर्धर कहने लायक है ऐसा करके उसका होता है इसमें एक विशेष जो है जोड़ना पड़ेगा उत्कृष्ट धनुर्धरत्व को लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि पार्थ एवं धनुर्धर कहने का अर्थ कविता में यह उत्कृष्ट धनुर्धर कहना तात्पर्य होता है इसलिए वो अन्य योग व्यवच्छेद में होता है ये सब जो है न्याय में इसमें सब होता है इसका अध्ययन आप जो तर्क संग्रह न्याय में ये जैसे पढ़ते हैं तो उसमें ये एवकार का और इसका सब विचार करते हैं व्याकरण में भी ये व्याकरण का विषय है वैसा तो और उसके बाद में अंतिम में क्रिया संबंधी आता है कि उस श्लोक में तीसरे पाद में कहा नीलम उत्पलम भवत्यवकार स्त्रिता स्मृत ऐसा नीलम उत्पलम भवत्ती एवक ये भवती जो क्रिया है उसमें एवकार लगा है कि नील कमल होता ही है ऐसा नहीं कि नील कमल नहीं होता है। आपके यहां नहीं होंगे लेकिन नील कमल होता ही है तो नील में भी विशेष एवकार नहीं है कमल में भी एवकार नहीं है क्रिया में एवकार है तो अब क्या है कि ये अत्यंत आयोग का व्यवच्छेद करता है मतलब नील कमल नहीं होता है ऐसी बात है ही नहीं नीलकमल भी होता ऐसा क्रिया विशेष होता है अब इसी प्रकार यहां देखना पड़ेगा कि यहां ये अन्य योग व्यवच्छेद में लेना है अयोग व्यवच्छेद में लेना है कि अत्यंत अयोग व्यवच्छेद में लेना है कि किस में लेना है ये देकर के निश्चय करेंगे टीका में देखिए टीकाकार ने कुछ प्रकाश डाला है इस पर इत्यादि से कहा रात्रौ स्पष्टरश्म्य दृष्ट तदनुसारि तो अभाव त्र मृत से प्राप्ते स्वप्य रश्मिभि अयोग व्यवच्छेदाथमधारण न अयोग व्यवच्छेद ये जो यहां जगे टीकाकरण है इसको अयोग व्यवच्छेद में किया ये अन्योग व्यवच्छेद में नहीं किया इसका मतलब ये संग पांडु ऐसा किया विशेषण संबंधी व्यवच्छेद माना है तो सो ये वश्म भी मतलब इन रश्मियों से जाते ही है मतलब अन्य में नहीं जाते ऐसी बात नहीं है अन्य में भी जाता है लेकिन इसी से तो जाएगा ऐसा करना है तो अन्य को व्यवच्छेद नहीं किया मतलब अन्य सवेद नहीं होता है वो निराकरण नहीं किया उसने उसने, उसने कहा कि संघ पांडुर एवस्या संघ तो सवेद होता है तो अन्य भी कोई सवेद होंगे उससे कोई नहीं उसका निराकरण नहीं करता है इसलिए ये अन्य योग व्यवच्छेद में नहीं करना जैसा धनुर्धर पार्थ ही है ऐसा मानना जैसा नहीं है यहां तो पांडुर एवं जैसा मानना है इसलिए वो उसमें लग जाए तो वो बन जाएगा उसका अर्थ ये होगा कि रश्मियों से तो वो निकलता ही है अन्य से भी निकल सकता है निकलना होगा तो होगा ये उसके विषय में कुछ नहीं करता अन्य योग व्यवच्छेदत्व वजन से किम्न हो अन्य योग व्यवच्छेद वचन का क्यों नहीं होगा तो उसके लिए कहा कि नहीं एक एव शब्द एक ही शब्द दो दो अर्थ में प्रयोग नहीं होता है ये हमारी परंपरा नहीं है हम तो एक ही शब्द का एक अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं और विधि सामर्थ्य से ऐसे ही निकलता है तो विधि सामर्थ्य प्राप्त अयोग व्यवच्छेदम एवं एकाकार अनुवादित करता इसलिए यहां एवकार आने पर सर्वत्र आपको देखना यह तीन अर्थ में एवकार प्रयुक्त होगा और कोई चौदह अर्थ इसका नहीं होता है ये तीन अर्थ में या तो विशेषण या विशेष या क्रियापद के साथ तो ये जो व्यवच्छेद का ऐसा होता है उसी के अनुसार उसका अर्थ का भेद कर देना और सर्वत्र एक ही अर्थ का निश्चय होगा ऐसा दो दो अर्थ निश्चय नहीं होता है इसलिए यहाँ रश्मियों से जाता है ये निश्चय होता है लेकिन अर्चनादि मार्ग से नहीं जाता है ये निश्चय नहीं होता है ऐसा कहा अब जो है तोरावचन को लेकर के आगे उत्तर देंगे ओ पौर्णमत पूर्णमित पूर्णा पूर्ण मुदश्यते पूर्ण से पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्य ओ शाते शांति की